कठोपनिषद इसमें हम लोग अध्याय का द्वितीय बल्ली में सप्तम तो मंत्र देखे थे पूरा हो गया था श्रवणायापि श्रवणीर यो न लृणवंत बहवो यंग नु आश्चर्य वक्ता कुशलोश्य ला आश्चर्यता कुशलाशिष्ट उत्तरार्ध में कहा गया आश्चर्य वक्ता कुशलो अश्य और आगे आश्चर्य ज्ञाता लब्धा और ज्ञाता ज्ञान का विषय में लाभ और ज्ञान ये एक ही पदार्थ एक ही अर्थ को माना जाता है ज्ञान हो जाना यही पदार्थ का लाभ हो गया जब शो भिन्न पदार्थ होता है हम कहेंगे नीलकंठ भगवान तो इसका ज्ञान हो गया हम देख लिए दर्शन कर लिए तो इसे लाभ हो गया प्राप्त हो गया ऐसा नहीं कोई भी पदार्थ घटो हमसे भिन्न है घटो का ज्ञान होने से घटो हमको प्राप्त नहीं हो जाता है तो सो भिन्न पदार्थ में लाभ ज्ञान और लाभ समान अर्थों का नहीं होंगे किंतु आत्म विषय में ज्ञान और लाभ ये समान विषय का तो यहाँ दो शब्द दिया गया लब्धा और ज्ञाता इसके लिए सात नंबर टिप्पणी देखिए उत्तर दिए हैं लाभः स्वायत्तीकरण तन तो निष्ठत्व यवत स्वायत्तीकरण तन तो निष्ठत्व अर्थात इसमें निष्ठा हो गया और साक्षात अनुभव मात्र तु ज्ञानम साक्षात अनुभव मात्र अर्थात निश्चय होना और निश्चय में निष्ठा हो जाना ये दोनों में यहाँ अंतर करके कहते हैं साक्षात अनुभव मात्र तो ज्ञानम यदि एतावत अंतरम आदाय अन्तर उक्र हेतु माह आश्चर्य ज्ञाता तो उसमें निष्ठा हो जाना और उसका ज्ञान होना ये दोनों में थोड़ा अंतर है ज्ञान होना अर्थात कह सकते हैं कि अभी निष्ठा नहीं हुआ अर्थात कभी विपरीत प्रत्यय इस प्रकार के आ जा सकते हैं तो यहाँ ये दोनों में अंतर करते हैं निष्ठा हो जाना मतलब ज्ञान होना और उसमें निष्ठा हो जाना निष्ठा हो जाना अर्थात विपरीत प्रत्यय इत्यादि और कभी भी न हो इस प्रकार की स्थिति सप्तम तो मंत्र पूरा हो गया था इसमें कहा गया कि श्रवणाया भी बहु लभ्य तो ये क्यों लाभ नहीं होता है और सुनने पर भी बहुतों को ज्ञान नहीं होता है ये सब का उत्तर आगे मंत्र दे रहे हैं भाष्य में प्रश्न करके उसका उत्तर आ रहा है अकस्मात अर्थात पूर्व मंत्र में जो कहा गया ये क्यों ऐसा प्रोक्ते है न नरेव प्रोक्त एष सुविजे बहुधा चिंत्यम अन्य प्रोक्ते गतिरत्र न गतिरस्तियातर्क्य बहुधा प्रमाण प्रोक् नरेण प्रोक् आ, बहुधा न सुविज्ञेय बहुधा चिंतम अंतिम में भी ले सकते हैं अनन्य प्रोक्ते अत्र अनने गतिना अतर्क्यम अणु प्रमा अबरेण नरेण प्रोक्त अवर नर अवर अर्थ निकृष्ट निकृष्ट अर्थ प्राकृत बुद्धि तो प्राकृत बुद्धि प्राकृतिक बुद्धि साधारण कह दिया जाता है शास्त्र संस्कार रहित जो शास्त्र संस्कार रहित होगा वो ब्रह्म ज्ञान आत्म ज्ञान का उपदेश तो इसका अर्थ है कि अनुभवी इस प्रकार के लिया जाएगा न ही नरेण मनुष्यण प्रोक्त अच्छा मंत्र चल रहे थे तो अवरेण नरेण अवरेण अर्थात अनुभवी अथवा जिनको कम से कम ये परोक्ष ज्ञान निश्चय हो करके विधिध्यासन आरंभ नहीं हुआ है उनको यहाँ अवरण्य ऐसा मतलब शब्द से हम अपना समझ के लिए ले सकते हैं ऐसा तो कहीं भाष्य इत्यादि टीका इत्यादि में स्पष्ट नहीं कि भाष्यकार कह देते हैं प्राकृत बुद्धि प्राकृत बुद्धि अर्थात हमारो कहते हैं शास्त्र संस्कार रहित तो वो तो ये आत्मा के बारे में उपदेश करना असंभव है तो इसलिए हम लोग समझने के लिए ये अर्थ ले सकते हैं अवरेण नरेण प्रोक्ते प्रोक्ते अर्थात उक्ते सती अर्थात अनुभवी पुरुष के द्वारा यह कहा जाने से ऐसो ऐस न सुविज्ञे ये ग्रहण नहीं होगा अर्थात ये आत्मतत्व का अनुभव नहीं होगा बहुधा चिंत्यमान बहुत प्रकार के चिंतन करने पर भी बहुत प्रकार की चिंतन क्या करेंगे आत्मतत्व के बारे में कहेंगे ये केवल अद्वैत तो वेदांत तो नहीं बाकी जितने सारे दर्शन हैं सभी आत्मा का कोई ना कोई स्वरूपों का तो निर्णय देते हैं और ये सब स्वरूपों में इतने सारे विरुद्ध विरोध है तो कोई कहेगा ये आत्मा करता है कोई कहेगा करता नहीं है एक कहे नाना है और ये जैन लोग इसको तो कितने विवाह कर देते हैं अस्थि नास्ति इस प्रकार के नाना प्रकार के विवाह करेंगे ये इस विषय का आत्म विषय का इतना संशय लोक में प्रचलित है तो अगर कोई अनुभवी पुरुष इसको नहीं कहता है निर्णय करना ये कठिन है हमारे तो बुद्धि में जैसे संस्कार होगा उसी संस्कार के अनुरूप वो बुद्धि में तर्क दे देगी यही तो ऐसे ही होना है बहुत अचिंत्यमान नाना प्रकार की चिंता करने पर भी अर्थात जितने सारे लोक में प्रचलित तो है आत्म स्वरूप के बारे में इसको लेकर के हम केवल बुद्धि से निर्णय करना चाहेंगे तो ये संभव नहीं है ऐसा न सुविज्ञेय थोड़ा बहुत परोक्ष ज्ञान हो सकता है किंतु कहते हैं न सुविज्ञेय ये निश्चय नहीं होगा निश्चय नहीं होगा अर्थात तो हम जिस प्रकार के निश्चय कर लेंगे परीक्षण में कोई दूसरा आकर के इसको और कुछ बदल देगा कहेगा ना ना इस प्रकार के नहीं है इस प्रकार के हैं और कुछ तर्क दे देगा इसलिए कहते हैं बहुधा चिंत्यमान बहुधा बहु प्रकार चिंतन करने पर भी इसका निश्चय नहीं होगा किंतु अन्य प्रोक्त अत्र गतिर नास्ती अन्य प्रोक्त अन्य प्रोक्त का चार प्रकार के अर्थ कहेंगे भगवान वास्य का सामान्य प्रथम अर्थ तो मान लेंगे कि अभैधदर्शी आचार्य अर्थात ज्ञानी उसके द्वारा अगर कहा जाएगा तो अत्र गतिर नास्ती गति अर्थात संशय अगर कोई साक्षात तो अनुभवी पुरुष इसका व्याख्यान करेगा तो इस विषय में कुछ संशय नहीं होगा जब तक हमको अनुभव नहीं होता है हम दूसरों का अनुभव से सीधा तो ग्रहण नहीं कर पाएंगे हम कुछ आकलन कर ले सकते हैं इस प्रकार की होगा और हमको संशय नहीं रहेगा तो चल सकते हैं इसी प्रकार के मार्ग में अनन्या प्रोक्त अन्य अर्थात अभेदर्शी आचार्य अभेदर्शी अर्थात ज्ञानी इस प्रकार के आचार्य के द्वारा प्रोक्ते प्रोक्ते अर्थात उक्ते सति कहा जाने पर अत्र अत्र अर्थात आत्म विषय गति गति अर्थात नाना गति संशय नास्ती और संशय नहीं होगा अनिया तो इस विषय में संशय होने का क्यों संभावना है कि कहते अणियान अणियान अर्थात ये बहुत सूक्ष्म है पदार्था अणियान, अच्छा, अणियान का अर्थ कहीं टिप्पणी में कहे परोक्ष परोक्ष नहीं है और ना अणियान का अर्थ नही है नहीं है तो अणियान अणियान का अर्थ सूक्ष्म सूक्ष्म होने से या तो अयमा आत्मा अतीब सूक्ष्म दो नव टिप्पणी दे हैं अणियान है या तो अयमा आत्मा अतीब सूक्ष्म दुर्गान्यर्थ है दृष्टान तो स्थूल विषय अत विषम भाव ये आत्मा तो अणियान है अणियान अर्थात तो ये अति सूक्ष्म है तो सूक्ष्म होने से जैसे स्थूल विषय इंद्रिय ग्राह्य हो जाते हैं जो पदार्थ इंद्रीय ग्राह्य होते हैं उसका निर्णय थोड़ा सरल हो जाता है और जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं होता है इसका निर्णय करना थोड़ा कठिन है तो अणिय अणयान अर्थात तो सूक्ष्म कहा गया अतर्क्यम अतर्क्यम अर्थात तो केवल तर्क करके हम जान लेंगे जैसे पर्वत में धूमा देख करके हम अनुमान करके बन्ही का निश्चय कर लेते हैं इसी प्रकार की केवल अनुमान गम्य ये नहीं है तीन नंबर टिप्पणी देखिए ननु परवोपदेश मंतरेणा भी धूमदर्शनाद बन्हीग विज्ञाष्यते आत्मा न इतिहा परोपदेश अंतरेण धूमदर्शना जैसे पर्वत में धूम देखने के बाद अनुमान करके बन्ही का निश्चय कर लिया जाता है इसी प्रकार की कोई मतलब ज्ञानी महापुरुष का उपदेश के बिना हम इस प्रकार के अनुमान करके जान लेंगे कहते ये नहीं हो पाएगा अतर्क्यम अर्थात ये तर्क का विषय नहीं है हेतु देते हैं अनुप्रमाणात अनुप्रमाणात अर्थात ये अति सूक्ष्म है अनुमानात्म का प्रमाणात्मान तत्व अनुमान तो तो अच्छा हाँ तो ये अनुमान से ज्ञान नहीं किया जा सकता है क्योंकि अनुमान करने के लिए कोई हेतु चाहिए कोई लिंग चाहिए और हेतु और साध्य के बीच में व्याप्ति ज्ञान चाहिए यहाँ ये सब नहीं है आत्मतत्व के लिए कोई लिंग कोई हेतु नहीं होगा तो इसलिए अनुमान इत्यादि से इसका ज्ञान नहीं किया जा सकता है अणु प्रमाणात् अति सूक्ष्म है मंत्र का तात्पर्य हो गया कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के अधीन में रह करके ही ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसका अनुभव करने के लिए उद्यम करना यह बुद्धिमानी है किंतु हमारा प्रारब्ध अगर नहीं है तो क्या किया जाएगा जो प्राप्त होता है उसी अनुसार चलना है मुख्य तात्पर्य हो गया कि अनुभवी के पास रह करके मतलब उनके शरण में रह करके ही चलना नहीं तो मन कभी ना कभी कुछ सामने में ले आएगा और कहेगा यही हो गया तो फिर उसमें संतोष होने का स्थिति जैसा ही आ जाएगा फिर बहुत बाद में जब पता चलेगा तो फिर और समय और शक्ति ये सब चला गया होगा तो लक्ष्य प्राप्ति कठिन हो सकता है भाष्य में नहीं नरेण मनुष्यण नरेण है ना? नरे नरेण है ता? इसमें तो न ही नरेण मनुष्यण अवरेण प्रोक्त यहाँ बड़े महाराज जी कहते हैं न ही टिप्पणी देते हैं नर नरत्व उक्तिया न ना प्रवचने नारी प्रसंग इति अवधेयम ये सब आजकल तो विवादीय हो गया ही टिप्पणी तो बड़े महाराज जी कहते हैं इसमें ब्रह्म विद्या का प्रवचन में ये नारियों का प्रसंग नहीं है भाष्य में न नरेण मनुष्येण अवरेण प्रोक्त मनुष्य अवरेण अवरेण अर्थत शास्त्र संस्कार प्रोक्त प्रोक्त अर्थात कहा जाना अवरेण उक्ते एक तति प्राकृतबुद्धि शास्त्र संस्कार यहाँ अनुभवरिता इस प्रकार की पुरुष के द्वारा उक्ते उक्ते अर्थात कहा जाने पर ऐसा आत्मा यम माम छति यमराजी नचिकता को कहते हैं जिस आत्मा के बारे में आप हमको पूछ रहे हैं यह आत्मा न सुठु सम्यक विज्ञे विज्ञात सक्यो यस्मा बहुधा अस्ति नास्ति कर्ता अकर्ता शुद्धो अशुद्ध इत्यादि अनेक कदाचित्यमो वादि न ही सुषु विज्ञेयो मंत्र में कहा गया सुविज्ञ सुविज्ञ का विग्रह दिखाते हैं सुष्टु विज्ञा सुष्ठु का अर्थ कहते हैं सम्यक सम्यक विज्ञेय नहीं है विज्ञय का अर्थ कहते हैं विज्ञान तुम शक्य अवर व्यक्ति के निकृष्ट व्यक्ति के द्वारा ये तत्वों का कथन होने से ये सम्यक ज्ञान इसका नहीं हो पाता है यमाद क्यों नहीं हो पाता है बहुधा बहुधा अर्थात नाना प्रकार के ये इसका व्याख्यान होता है दार्शनिक लोग इसका बहुत सारे स्वरूप कहे हैं अस्ति नास्ति इस प्रकार के आत्मा तो, तो कुछ ऐसा है अथवा नहीं है नाना ना प्रकार के इसका व्याख्यान देते हैं कर्ता अकर्ता ये आत्मा करता है अथवा अकर्ता है न्यायिक लोग वैशेषिक लोग कहेंगे ये आत्मा करता है दूसरे वेदांती लोग कहेंगे आत्मा अकर्ता है चार पाक लोग कहेंगे यह ऐसा कुछ आत्मा तत्व तो ये नहीं है बौद्ध लोग कहेंगे जिसको आप आत्मा कहते हैं वो तो क्षणिक विज्ञान है अथवा नहीं है कुछ नहीं है शून्य है इस प्रकार के शुद्ध अशुद्ध आत्मा शुद्ध है और निर्धर्म का है असंग है इस प्रकार के वेदांती लोग कहेंगे नयाय के वैशेषिक सांख्य लोग भी कहेंगे आत्मा शुद्ध है योग वाले भी कहेंगे वैशेषिक नयायी के इत्यादि लोग कहेंगे आत्मा अशुद्ध है क्योंकि आत्मा भी कितने गुण रह जाएगा नयाई का मत में आत्मा में चतुर्दश प्राणृता चतुर्दश क्या श्लोक है वायुर्नवैका दशते दसत, जशो गुण जलक्षिर्णृता चतुर्दशाल पंचषड चाबरे महेश्वरेष्टौ मनस तथे च वायुर्नव वायुर्नविका दशते जसो गुणा वायु में नौ गुण होंगे और तेज में एकादश होंगे और जल क्षिति प्राणभृत चतुर्दश जल क्षिति पृथ्वी प्राणभृत जीवात्मा इनमें चतुर्दश और दिक्काल पंच केवल सामान्य गुण पाँच है काल में सड़े व चौंबरे दिक्क के अपेक्षा आकाश में और एक अधिक गुण आ जाएगा क्या जाएगा? आ जाएगा शब्द आ जाएगा और दिक्कालयो सड़े व चां महेश्वरे अष्टो पांच सामान्य गुण रह जाएगा और ज्ञान इच्छा प्रयत्न ये तीन अधिक आ जाएगा मन थे वच मन में भी आठ गुण है ईश्वर के जैसा समान नहीं है उसमें बेग इत्यादि रह जाएगा अच्छा ये नया के वैशेषिक लोग कहेंगे ये आत्मा अशुद्ध है उसमें चतुर्दश गुण है इत्यादि अनेक कथा चिंत्य मानो वादी भी वादियों के द्वारा ये नाना प्रकार से बादी अर्थात दार्शनिक नाना दर्शन में आत्मा का स्वरूप स्वरूप के विषय में नाना प्रकार की कथन हुआ है इसलिए संशय रहना ये स्वाभाविक है कथम पुनः इति उच्यते अगर इस विषय का संशय हो जाना स्वाभाविक है फिर ये आत्मतत्व का ज्ञान सुष्टु ज्ञान सम्यक ज्ञान कैसे होगा इति उच्यते उत्तर देते हैं अनन्य प्रोक्ते ये प्रथम प्रकार की व्याख्यान होता है अनन्य प्रोक्ते इसका अर्थ कहते हैं अन्यन अन्य प्रोक्त इति अन्य प्रोक्त अनन्य का अर्थ कहते हैं अपृथकदर्शिना आचार्यण वो आचार्य जो अपृथकदर्शी ब्रह्म आत्मा में जिसका रूप पृथक ज्ञान भेद ज्ञान नहीं है अर्थात अभेदर्शी अपृथकदर्शी तो न आचार्य प्रतिपाद्य ब्रह्म तो अपृथकदर्शी अर्थात ज्ञानी आचार्य जब ब्रह्म का प्रतिपादन करेगा असो ब्रह्म का प्रतिपादन करेगा ना अहम ब्रह्म प्रतिपादन करेगा इसलिए कहते हैं प्रतिपाद्य ब्रह्म आत्मभूत अभिन्न उसके द्वारा आत्माभूते न प्रोक्ते उक्ते आत्मनी अर्थात आत्मा का व्याख्यान होने पर उक, प्रोक्ते उक्ते आत्मनी सब समानधिकरण है विषय सप्तमी है कहे जाने पर आत्मनी अच्छा विषय सप्तमी सती सप्तमी कहे जाने पर गति अनन्य गतिर अत्र नास्ती अन्य प्रोक्त हो गया अभेदर्शी आचार्य के द्वारा कहे जाने पर आगे गति गति अनेकधा अनेकधा अर्थात नाना प्रकार की जो संशय हो जाता है अस्थि नास्ति इत्यादि लक्षणा अस्थि नास्ति कर्ता अकर्ता शुद्ध अशुद्ध इस प्रकार की जो आत्मविषय का नाना विचार चिंता ये सब गति हो गए अतः अत्र, अत्र अर्थात अस्मिन आत्मनि नास्ति अस्मिन आत्मनि अर्थात आत्म विषय में ये नहीं है ना विद्यते अगर अपृथकदर्शी आत्मा आचार्य आत्म भूतेन अर्थात रूपेन ही ये ब्रह्म का प्रतिपादन करेगा तब कोई संशय और नहीं रह जाएगा ना विद्यते कोई संशय नहीं रहेगा गति का अर्थ यह हो गया कि संशय न विद्यते सर्वविकल सर्वविकल्पगति प्रत्यस्त मित्वात आत्मन आत्मन सर्वविकल्प गति प्रत्यस्त मित्वात प्रत्यस्त मित्व आत्मा में कोई विकल्प गति है ही नहीं सर्व विकल्प गति का प्रत्यस्त अस्त हो गया प्रत्य अस्तमित्व आत्मा में अर्थात तो इस विषय में और कोई विकल्प की संभावना ही नहीं रह जाएगी पहले दिया कि अनेकधा गति ये संभव नहीं होगा क्यों नहीं होगा कहते सर्व विकल्प गति प्रत्यस्तमितत्व एक गति हो गया कि अनेकधा गतिर नास्ति दूसरा हो गया सर्व विकल्प गति प्रत्यस्तमित तो ये दो गति आया द्वितीय जो दे दिया अंतिम पंक्ति में सर्व विकल्प प्रत्यस्तमित प्रत्यक्ष इसमें जो गति है ये गति यहाँ पंचमी है सर्व विकल्प गति प्रत्यस्तमितत्वात विभक्ति पंचमी है ये हेतु है ये हेतु होने से क्या साध्य होता है कि गतिरत्र नास्ती गति का अर्थ संशय संशय आत्मविषय में नहीं है क्यों नहीं है हेतु देते हैं सर्व विकल्प गति प्रत्यस्तमितत्वात तो विकल्प गति ही संभव नहीं होने से संशय भी नहीं होगा जहाँ विकल्प संभव है वही संशय हो सकता है स्थाणुर्वा पुरुषो इस प्रकार की विकल्प संभव है तो आगे संशय हो सकता है किंतु जहाँ इस प्रकार की विकल्प ही नहीं होगा कोई एक अंधेरा में घर को दे करके पुरुषो व स्थाणुवा इस प्रकार की नहीं कहेगा क्यों कहते हैं यह विकल्प का संभावना नहीं है इसको ग्यारह नंबर टिप्पणी देखिए सर्व विकल्प इत्यादि सर्व विकल्प गति अभावत्वन प्रमित सर्व विकल्प गति अभावत्व ये हेतु हो गया इस हेतु से प्रमित प्रमित अर्थात अनुमित होने से अनुमितवाद प्रमित अर्थात अनुमितवाद इति यावत् इति न हेतु साध्य और अभेद हेतु में भी एक गति है साध्य में भी गति है इसलिए कहेंगे दोनों गति समान है ग नहीं तो अर्थात यहाँ अनुमान वाक्य तो इस प्रकार हो जाएगा आत्मनि गत्यभाव क्यों हेतु दे दिया सर्व सर्वविकल्प गति प्रत्यस्तमित्वात इस प्रकार की अनुमान हो जाएगा तो हेतु साध्य में गति गति शब्द है ये दोनों समानार्थक नहीं है एक हेतु है एक साध्य है क्योंकि विकल्प का संभावना ही नहीं है इसलिए संशय का भी संभावना नहीं है ये प्रथम प्रकार की व्याख्यान हुआ अर्थात ज्ञानी आचार्य के द्वारा आत्मरूप प्रतिपादन किया जाएगा ए आत्मतत्व तो का तभी कोई संशय नहीं रह जाएगा अथवा द्वितीय प्रकार का व्याख्यान देते हैं अभाव हाँ अभावत्तुना ठीक है क्योंकि अभावान हो गया आत्मा अभाव अभावपत्तुन अथवा स्वात्म भूते अन्यस्मिन आत्मनी प्रोक्ते अन्य प्रोक्तें गतिर अत्र अन्य अवगतिर्ना ज्ञेय से अन से ये, ये द्वितीय प्रकार की व्याख्यान देते हैं स्वात्मूते अन्यस्म आत्मनि प्रोक्ते पूर्व प्रकार व्याख्यान प्रकार में था अपृथकदर्शी आचार्य के द्वारा ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया आत्मभूते इसी व्याख्यान में कहते हैं और गति का अर्थ कह दिया था, गया था कि संशय ये कोई संशय नहीं होगा इसमें कहते हैं स्वात्मभूतः अनन्यस्मिन आत्मनी प्रोक्ते अर्थात यहाँ पूर्व में करता था अन्य अर्थात जो वक्ता है जो आचार्य है वो अभेदर्शी ज्ञानी यहाँ वाणी का कर्म है अनन्या स्वात्मभूते अनन्यस्मिन् आत्मनी प्रोक्ते अर्थात क्या कहा जाएगा कहते हैं स्वात्मभूत अन्य आत्मा अर्थात वाणी का यहाँ कर्म हो गया अन्य पहले वाणी का करता था अन्य अभी वाणी का कर्म हो रहा है अनन्या अर्थात अनन्य आत्मा का कथन होने से पहले था अन्य आचार्य के द्वारा कथन होने से स्वात्मभूत अन्यस्मिन आत्मनि प्रोक्तें तो अर्थात तो जो आत्मतत्व तो का तो व्याख्यान किया जा रहा है वो आत्मतत्व तो अनन्य है अर्थात तो उसमें द्वितीय नहीं है और वो आत्मतत्व तो कैसा है कहते हैं स्वात्मभूत स्वात्मभूत तो रहेगा किंतु यहाँ जो व्याख्यय आत्मा है वो अनन्य है अनन्य प्रोक्ते अर्थात तो अन्य प्रोक्त अन्य अर्थात तो जो विषय आत्मा वो अन्य है प्रोक्तें गतिर अत्र गति अर्थात अन्य अवगतिर नास्ती अन्य अवगति अर्थात तो अन्य ज्ञेय कोई गम्य अर नहीं है गतिर अत्र अन्य अवगति अवगति अर्थात तो अन्य कुछ अवगम्य पदार्थ नास्ती क्यों ज्ञय से अन्य से अभाव अन्य और ज्ञेय पदार्थ ही नहीं रह गया क्यों नहीं रह गया कह देंगे अनन्य है जो ज्ञेय है वो अनन्य हो गया तो ज्ञेय अनन्य होने से अन्य ज्ञय ही नहीं रह गया ज्ञेय से अन्य अभावत यहाँ गति का अर्थ हो गया अवगति अवगति का अर्थ कहते हैं ज्ञेय अन्य ज्ञेय नहीं रह जाएगा पूर्व में गति शब्द का अर्थ था संशय यहाँ शब्द का अर्थ हो गया अन्य ज्ञेय क्योंकि आत्मा अनन्य है आत्मा ज्ञेय है और अनन्य है तो अन्य ज्ञेय कहाँ से आ जाएगा इसलिए कहते हैं ज्ञेय से अन्य अभाव ही ऐसा पराकाष्ठा यद आत्मिकत्व विज्ञान ज्ञान होता रहेगा होता रहेगा और इसका पराकाष्ठा सीमा कहाँ है कहते हैं आत्मिकत्व विज्ञान आत्मिकत्व ज्ञान हो जाने से और बाकी ज्ञान का ये पराकाष्ठा हो गया अन्य विषय और जानने का धीरे धीरे रुचि हट जाएगी संस्कार से कभी चल चल देगा मनुष्य दिशा में किंतु धीरे धीरे वो सब घट जाएगा ज्ञान ही ऐसा पराकाष्ठा यद आत्मिकत्व यही हो जाने से और कोई ज्ञेय नहीं रह जाएगा अतो अवग अत अवगंत्यावा न गतिर अवशिष्य इसलिए अन्य और कुछ अवगंत नहीं रह जाएगा नहीं रह जाएगा तो और गतिर न अवशिष्य चार नव टिप्पणी अवगतव्यावात्ति यथ भगवान यज्ञाने भूय न्यज ज्ञातवशिष्य भूय पुनः अन्यत ज्ञातव्य न अवशिष्य यज्ञा जिसका ज्ञान हो जाने पर ये हो गया द्वितीय प्रकार प्रथम प्रकार में वक्ता अनन्या द्वितीय प्रकार में जो वक्तव्य वो अन्य हुआ अभी तृतीय प्रकार कहते हैं संसार गतिर्वा अस्ती आत्मनि प्रोक्तें त आत्मनि प्रोक्ते आत्मने प्रोक्त अर्थात तो आत्मा हो गया अन्य जो द्वितीय प्रकार, प्रकार, तो प्रकार में था अन्य विषय वाणी का विषय अन्य था तृतीय प्रकार में भी अन्य तो वाणी का विषय अन्य वही रहा समान किंतु यहाँ गति का अर्थ हो गया संसार गतिर वा अत्र नास्ति द्वितीय प्रकार में था अन्य गति अर्थात अन्य ज्ञेय नहीं रहा यहाँ कहते हैं कि गति रस्त्र नास्ती अर्थात संसार गति नहीं है अनन्य आत्मा का कथन होने से और संसार गति नहीं है ये तृतीय प्रकार हो गया द्वितीय प्रकार था अन्य आत्मा का कथन रहने से अन्य ज्ञेय नहीं रहेगा तृतीय प्रकार हो गया अन्य आत्मा का कथन होने से संसार गति नहीं रहेगी अर्थात और संसार की प्राप्ति नहीं होगी यह तृतीय प्रकार हुआ संसार संसारगतिर्वा अस्थित अनन्ये आत्मनी प्रोक्ते आत्मा किस प्रकार आत्मा है कहते हैं अन्य ये जो विषय है ये अन्य है अन्य आत्मनी प्रोक्ते नातवाद तद्विज्ञान फल से मोक्ष से और संसारगति क्यों नहीं होगी तो इसके लिए कहते हैं तद विज्ञान से फल से तद विज्ञान आत्मविज्ञान आत्मविज्ञान का फल क्या है कहते मोक्ष तो ये मोक्ष नातरियक न्तरिय अर्थात अवश्य भावी वो तो होगा ही होगा विज्ञान व्यापकवाद विज्ञान फल से विज्ञान व्यापकवाद विज्ञान फल षष्ठी हटा देंगे तो विज्ञान व्यापक से है षठी अगर हटा देंगे तो विज्ञान व्यापक विज्ञान फलम तो व्यापक कौन हो जाएगा विज्ञान फलम अर्थात तो विज्ञान है तो विज्ञान का फल व्यापक अर्थात निश्चित रूप से रहेगा ये नान्तरिय का अर्थ हुआ तो इसलिए संसार फिर क्यों प्राप्त नहीं हो जाएगा तो कहते हैं कि फल नान्तरियक है अर्थात विज्ञान हुआ तो विज्ञान का फल मोक्ष निश्चित होगा और फिर संसार कहाँ होगा अच्छा ये तृतीय प्रकार की व्याख्यान हुआ चतुर्थ प्रकार कहते हैं अथवा प्रोच्यमान प्रोच्यम ब्रह्मात्मूतेन आचार्य प्रोक्ते आत्मनि गतिर अन्बोध अपरिज्ञा अगति आत्मन्य अगतिर गतिर अन्वबोध अत्र नास्ति यहाँ अनन्य प्रोक्ते मंत्र देखिए बामा पार्श्व में दिया गया है अनन्य प्रोक्ते गतिर अत्र नास्ति यहाँ सर्वदा अनन्य प्रोक्ते गति इस प्रकार की पदच्छेद लिया गया तीन में और चतुर्थ विकल्प में कहते हैं अनन्य प्रोक्ते अगतिर अत्र नास्ति तो खंडाकार यहाँ नहीं दिखता है कहते हैं खंडाकार पदच्छेद अब निकल निकाल सकते हैं चंपक पुष्प न्याय न खंडाकार हो प्रतीयते इस प्रकार कहते हैं चंपक पुष्प तो उसका महक ज़्यादा होता है अगर किसी कटोरा में दो में अगर रख दिए तो अभी पुष्प तो हट गया किंतु फिर भी उसका वास आता रहेगा इसी प्रकार की खंडाकार कहते हैं वो खंडाकार वहाँ आकार दिखेगा नहीं किंतु उसका थोड़ा गंध थोड़ा महक वहाँ रह जाएगा इसी प्रकार के अनन्य प्रोक्ते गति गें वहाँ अगर अवग्रह ये माना भी जा सकता है पदच्छेद हो सकता है अनन्य प्रोक्ते अगतिर अत्र नास्ती इस प्रकार की विग्रह इस प्रकार की पदछेद करेंगे चतुर्थ विकल्प में दे रहे हैं अथवा प्रोच्य मान ब्रह्मात्म भूतेन आचार्यण अर्थात यहाँ अनन्य हो गया जो वाणी का कर्ता जो आचार्य है वो ब्रह्मात्म भूत को ब्रह्म किस प्रकार की है कितने प्रोच्यमान जो विषय आत्मा का व्याख्यान किया जाएगा ये जो आचार्य है वो अनुभव कर लिए हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ तो अन्य का अर्थ हो गया कर्ता वक्ता आचार्य जो कि अनन्या है अनन्य प्रोक्ते जो कि प्रथम विकल्प में था अनन्य प्रोक्ते आत्मनी आत्मनि अर्थात आत्म में अगति अनवबोध अपरिज्ञानम अत्र नास्ती यहाँ पदक्षेद अवगति निकाल करके अर्थात तो अज्ञान नहीं रहेगा ब्रह्म ज्ञानी आचार्य से अगर हम इसका स्पष्टता प्राप्त करते हैं तो फिर अज्ञान नहीं रह जाएगा ये चार प्रकार के विकल्प अनन्य प्रोक्तेर गति इतना ये वाक्यांश का चार प्रकार की भगवान भाशेकर ने इसका व्याख्यान दिया भवति एव अवगति तद विषया श्रोतु तदहम अस्मी आचार्य इव इत ये चतुर्थ विकल्प का और थोड़ा स्पष्टीकरण देते हैं भवती है निश्चय करते हैं अवधारण होता ही है क्या होता है कहते हैं अवगति ज्ञान तो होता है किसी विषय का कहते हैं तद विषय तद विषय अर्थात आत्म विषय आत्म विषय का ज्ञान तो होता ही है श्रोतु श्रोता का तद अहम अस्मी श्रोता को इस प्रकार की ज्ञान होता ही है तद अहम अस्मि तो ये सबको हो जाना चाहिए कहते हैं कि नहीं होता है साधन चतुष्टय में कमी होने से ये अनुभव नहीं होता है दृढ़ तद अहम अस्मि इति से इव जैसे आचार्य का दृढ़ निश्चय है इसी प्रकार की हो ही जाता है इतर्थ ये चतुर्थ विकल्प का स्पष्टीकरण हो गया एवं सुविज्ञेय आत्मावगमता आत्मा आगम बता आचार्यण अनन्यतया प्रोक्त एवं सुविज्ञेय सुष्टु विज्ञेय अर्थात तो सरल से जान लिया जा सकता है कौन आत्मा कबो कहते हैं आगम बता आचार्य अनन्यतया प्रोक्त आगम का ज्ञान है जिस आचार्यों हो अर्थात श्रोत्रिय और अनन्यतया प्रोक्त जिस आत्मा का वो व्याख्यान कर रहे हैं वो हम ही है इसी प्रकार की जिनको निश्चय है अर्थात ब्रह्मनिष्ठ तो ये वाक्य के द्वारा भगवान भाष्यकार कह दिए कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ क्योंकि आत्मा आगम बता आगम बता अर्थात श्रोत्रिय है और अनन्यतया जो कहते हैं अर्थात अभेदर्शी आचार्य अर्थात श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ इनके द्वारा जो व्याख्यान होता है तो ज्ञान होता है इतरथा अन्यथा अणियान अणु अपि अपद्यत आत्मा अणियान ये आत्मा अनुयान अगर अनन्य प्रोक्त ऐसा नहीं होगा तो क्या स्थिति हो जाएगा इतरथा अर्थात अन्यथा अणियान अणियान अर्थात अपि संपद्यते आत्मा ये अणुप्रमात् टीका में कहते हैं अणुत्व परोक्ष अगर अनन्य प्रोक्त आचार्य के अर्थात तो अनन्य आचार्य के द्वारा ये हम विद्या प्राप्त नहीं कर रहे हैं तब क्या हो सकता है कहते हैं परोक्षत्व आत्मा का ज्ञान अपरोक्ष ही हो सकता है अणुप्रमाणाद अनुयान का अर्थ अणुप्रमाणाद संपद्य आत्मा तो आत्मा परोक्ष यही हो जाएगा अर्थात तो परोक्ष ज्ञान ही होगा ये परोक्ष ज्ञान होने का हेतु कहते हैं अतर्क्यम अतर्क्यम आत्मा पुंगलिंग होने से कहते हैं अतर्क्य तर्क का विषय नहीं है तर्क का विषय अर्थात तो, मतलब ज्ञानी आचार्य के द्वारा व्याख्यान होता है उसको श्रवण नहीं करके जो स्वबुद्धिया अभ्यूहेन केवल न, न तर्केण स्वबुद्धि का अभ्यूह अभ्यूह अर्थात तो तर्क केवल अपने बुद्धि के द्वारा स्वबुद्धिया अभ्यूहेन केवल है, है तर्केण केवल तर्क के द्वारा अनुमान इत्यादि के द्वारा जो आत्मा का अनुभव करने का उद्यम करते हैं तर्कमाणे अणुपरिमाणे कैनचित स्थापिते आत्मनि ततो ही अनुतरम अन्यो अभ्यूहति माने तर्क करके कोई अणुपरिमाण आत्मा को निश्चय करके कनाचित स्थापित स्थापित सति कोई तर्क करके अर्थात आगम को आश्रय नहीं बना करके केवल तर्क करके आत्मा का परिमाण अणु है ऐसा कोई निश्चय कर दिया करने से ततो ही अनुतरम अन्यो अभ्युहति उससे कोई और अधिक बुद्धिमान अधिक तर्क करने वाला आएगा और आत्मा को अणुतर और कुछ अन, अन्य प्रकार से सिद्ध कर देगा तत्वि अन्यो अनुतमम इति और कोई तृतीय आएगा वो आत्मा को अणुतम सिद्ध करेगा न ही निष्ठा कुचित विद्यते कुतर्क कुर्क अर्थात शास्त्र अनाधारित तर्क इसको कहा जाएगा कुतर्क जो आगम को आधार नहीं बनाता है ऐसे तर्क उसका कहीं निष्ठा अर्थात कोई उसका अंतिम स्थिति यह नहीं हो जाता है ये भर्तृहरी भर्तृहरी कहते हैं यत्नेप्यर्थ कुशलेर अनुमात कुशलेर अनुमात्रि अनुमत यत्न न अनुमितोपी अर्थ कुशलैर अनुमात्रि कुश अनुमान करने में जो कुशल है अनुमाता उसके द्वारा यत्न न अनुमितो अर्थ बहुत परिश्रम करके अनुमान में कुशल है और यत्न करके वो कुछ निश्चय कर दिया अभिवुक्त उक्त तरे अन्यथे वो पपाद्यते उक्त तर अर्थात अधिक बुद्धिमान जो है अभियुक्त तरेर अन्य ही अन्य जो अधिक बुद्धिमान होते हैं अन्यथा एवं उपपाद्यते वो उसका विपरीत करके बता देगा इसलिए जब शास्त्र अनाधार तर्क होता है जो दो आदमी मिल जाएंगे और तर्क करने में कुशल है अब तीसरा वहाँ खड़े होकर सुन सकते हैं कभी कभी हम लोग भी लग जाते थे आजकल धीरे धीरे शास्त्र संस्कार बढ़ता है वो ज़्यादा नहीं बढ़ते नहीं तो ऐसा अर्थात केवल तर्क से जो चलता है तो ठीक है उसमें इतना ही खाली लाभ होता है कि बुद्धि की थोड़ा कसरत हो जाता है अर्थात बुद्धि धीरे धीरे चलने का स्वभाव बनता है फिर जैसे जैसे शास्त्र संस्कार बनता है तो शास्त्रीय आधार पर फिर बुद्धि चलती है यह मंत्र पूरा हुआ आगे कहते हैं नैसा तर्क मतिरा पने पृष्ठ या यां तो मापह सत्य धृतितासिवादृ भूयान्नचिकेत पृष्ठा यमराज कहते हैं नचिकेता को ऐसा मति तर्केण नपनीया अय्ठ हे अन्येन अ प्रोक्ता सुज्ञा सुख जाना ऐसा थोड़ा अध्ययन कर लेना पड़ेगा और आगे कहते हैं हे सत्यधृति याप बत बत अशी, बता अशी प्रस्टा नो भूयात नचिकेत हे नचिकेतृष्ट नो भूयाथ यमराजी नचिकता को कहते हैं ऐसा मति ही तर्केण न आपने ऐसा मति ऐसा मति अर्थात आत्मविषयक मति तर्केण तर्केण अर्थात आगम बाह्य तर्क आगम को आश्रय नहीं करके श्रुति को आश्रय नहीं करके जो शुष्क तर्क कहा जाता है केवल तर्क अर्थात के केवल तर्क अर्थात आगम अनाश्रित तर्क आगम अनाश्रित तर्क के द्वारा ये आत्मा का स्वरूप ये निर्णय निर्धारण नहीं हो सकता है मतर न आपने अनियर प्रत्यय हुआ है आप नैया होना चाहिए तो ये छंद से प्रयोग हो गया अपने अन्य न प्रोक्ता सुज्ञा भवती अन्य न्यन अर्थात यहाँ पहले अन्य न कहा जाता था यहाँ अन्य अर्थात ता तार्किाद अन्यन क्योंकि प्रथमार्ध में कहा कहा गया कि तर्केण ऐसा मतिर न अपनया तो तर्क कह दिया गया तो फिर उससे अन्य हो जाएगा अर्थात तार्किाद अन्य नार्किक से अन्य हो जाएगा तो जो जो आगम को आश्रय करता है अर्थात आगम बता आचार्य प्रोक्ता सुज्ञा भवती अर्थात श्रोत्रीय अनुभवी ये ज्ञानी के द्वारा कहा जाएगा तो सुज्ञानाय भवती अर्थात सुष्टु ज्ञान उनको अनुभव हो जाएगा हे पृष्ठ पृष्ठ संबोधन करते हैं प्रियतम प्रिय से स्थान प्रत्यय होने से प्रिय को प्र हो जाता है इसका तो अर्थ प्रियतम सत्य धृति संबोधन करते हैं आगे सत्य धृति तो सत्य धृति रस्य अर्थात आपका जो धृति है अर्थात धारण शक्ति धैर्य शक्ति दोनों प्रकार के अर्थ तो कहेंगे तो ये सत्य, सत्य है अर्थात सत्य विषयक है हे सत्य धृति याम तोम आपह याम या मतिम जो ये मति आपको प्राप्त हुआ आपह आपह ये लुंग लकार का रूप होगा तो अभी यमराज जी ने आत्मविषयक विद्या का उपदेश नहीं किए हैं आगे करने वाले हैं किंतु तो कहते हैं जो मति आपको प्राप्त हो गई है अभी आत्मविषयक विद्या उसको प्राप्त नहीं हुआ है किन्तु ये प्रतिज्ञा किए हैं कहेंगे इसलिए कहते हैं कि आपको तो प्राप्त हो ही गया बता बता अर्थात तो ये एक प्रकार के संबोधन है अनुकंपनी अनुकंपनी अर्थात तो जिसके ऊपर अनुकंपा अनुग्रह किया जाता है तो अर्थात कृपा पात्र नचिकेता को यमराज जी कहते हैं आप कृपा पात्र हो त्वाद्रिंग प्रस्ता नो भूयात नचिकेत है नचिकेत संबोधन करते हैं तो आद्रिक आप जैसे प्रश्न पूछने वाले हमको फिर मिले तो अर्थात ज्ञानी ये भी चाहते हैं अर्थात योग्य शिष्य उपलब्ध हो वैराग्यवान जिसको कि केवल आत्म तत्व में रुचि हो इस प्रकार के प्रथम देखिए वही ही आचार्य कितना प्रलोभन दिखाए आप जाओ भाई अब जाओ थोड़ा वहाँ घूम करके आओ थोड़ा वो नीलकंठ दर्शन कर लो चार धाम नहीं हुआ तो करके आ जाओ पहले कहेंगे और कहेगा नहीं नहीं गुरुजी सब हो गया सब देख लिया बाकी जो रहना है वो रहने दीजिए नहीं ज़्यादा पूछेंगे तो पूछेगा आप कितना जगह देख लिए <laughs> तो चलिए फिर तो इस प्रकार की परीक्षा करके देख लिए इसको अन्य विषय में रुचि नहीं है तभी फिर आगे कहते हैं आप जैसा प्रश्न ऐसे अर्थात विद्यार्थी प्राप्त हो तो भाष्य में अतो अनन्य अनने आत्मनी उत्पन्ना या इन आगम प्रतिप्या आत्मतिरन तर्केण स्वबुद्य इत्यर्थः अतो अतः अन्य प्रोक्त अन्य प्रोक्ते, प्रोक्ते पूर्व मंत्र में लाया गया अनन्य अनने आगम बता ब्रम्हनिष्ठ आचार्य के द्वारा आत्मनि उत्पन्ना आत्मनि विषय सप्तमी आत्म में उत्पन्ना या यम आगम प्रतिपाद्या आत्ममति आगम से प्रतिपाद्य जो आत्मा तद विषय का या मति ये कहाँ से हुआ कहते अन्य प्रोक्ते अर्थात अभैदर्शी आचार्य के कहा जाने पर जो मति हुई अर्थात जो बुद्धि आत्म विषय बुद्धि अर्थात ब्रह्माकार बुद्धि ज्ञान जो हुआ तर्केण तर्कण अर्थात तो सो बुद्धि अभ्यूह मात्रण केवल हम अपना बुद्धि से कुछ चिंतन करें ये ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है ये सब बहुत चलता है जब वेदांत पहले पढ़ना आरम्भ करते हैं ना तब तो अगर विज्ञान का संस्कार है हम लोग सुने थे कि ब्लैक होल बहुत पहले की बात है तो वही जो ब्रह्म इत्यादि सब शब्द सुनने लगे ईश्वर तो ठीक है पुराने इत्यादि थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो होगा जैसे ब्रह्म शब्द आएगा ये ब्रह्म ईश्वर है ये ब्रह्म क्या ये ब्लैक होल है इस प्रकार की बुद्धि हो करके फिर खोजने चले तो ये क्या पदार्थ है तो क्यों एक ब्लैक होल के बारे में कहा जाता है कि सबको आकृष्ट कर लेगा सबको अपने में लय कर लेगा उसके पास जो आएगा सब अपने में लय कर देगा क्या ये ब्रह्म किसी ऐसे प्रकार के पदार्थ है तो ये सब होता है अभ्यूह मात्रेण फिर खोजने चलते हैं फिर खोजते खोजते अच्छा अच्छा ये तो कुछ अन्य पदार्थ है मिल जाता है अभ्यूह मात्र न आपने या न आपने ये छाद प्रयोग है कहते हैं न प्रापणीया अन्य प्रत्यय हुआ आप धातु से न आपनेतव्या व न तो ये आपनेतव्या का अर्थ है यहाँ हाथव्या अर्थात न त्यक्तव्या केवल ऊह से अर्थात केवल तर्क मात्र से इसको प्राप्त करने ये प्राप्त होने का योग्य नहीं है और ये त्याग होने का योग्य भी नहीं है इसके लिए दो नंबर टिप्पणी देख लीजिए न हातव्या ये त्यक्तव्य आत्मतत्व तो ये त्यक्तव्या नहीं है अच्छा एक नंबर टिप्पणी दे दिए आपने यात्र वर्ण विकृति छंदसी इति आशय न्याच अन्य प्रत्यय हुआ तो प्रापणीयापणीया होना चाहिए था दौनबिपणी न हातव्या तथा तो च उत्तर खंडनकृत ये मिश्रश्रेस जी कहे हैं धीबाधना बाधना या सैस्त प्रज्ञा प्रयछत क्षेत्र चिंता मणिहस्त लौद्छथ हे धिधन ये संबोधन करते हैं त तो है धि धन अर्थात तो धी धनम यश बुद्धि जिसका संपत्ति है बुद्धि अर्थात सद्बुद्धि जिसका है संबोधन करके कहते हैं यदि अंतिम में दिया है यदि चिंतामणि हस्तलब्धम अवधौ द चिंतामणि जो कि हस्तलब अर्थात हाथ में प्राप्त हुआ जो चिंतामणि इसको अगर आप अवधौ अवध समुद्रे सेप तुम इच्छत अगर आप लोग इसको समुद्र में फेंकना चाहते हो तो अश्या तदा तदा अश्या बाधनाय प्रज्ञा प्रयक्षत तदा अर्थात इस प्रकार की आपकी बुद्धि है अर्थात हाथ में चिंतामणि है और आप उसको अगर समुद्र में फेंकना चाहते हो ऐसा बुद्धि वाले अगर आप हो तो तदा अश्य बाधनाय अश अर्थात आत्महत्या इस आत्ममत् का बाधन करने के लिए प्रज्ञा प्रयक्षत बुद्धि को लगाओ हाथ में चिंतामणि प्राप्त होने पर भी समुद्र में फेंकने के लिए अगर आपकी बुद्धि है तो तब भी आत्मतत्व का बाधन करने के लिए आप बुद्धि को लगाओ अर्थात भ्रष्ट बुद्धि तो कहने का तात्पर्य है कहते हैं अर्थात आत्मा का बाधन बाध करने के लिए जो अन्य वादी लोग उद्यम करते हैं आत्मा का बाधन करने के लिए अर्थात आत्मा का जिस प्रकार की स्वरूप आगम में कहा गया है उस स्वरूप का बाधन करने के लिए आप अगर उद्यम करते हैं तो आप ऐसे ही कार्य करते हैं हाथ में है चिंतामणि और उसको आप समुद्र में फेंकने चलते हो तो यहाँ ये खंडनकारी ये बात कहते हैं आज यहाँ तक मित्रह नो मित्रो भगव्य संग बृहस्पति शो विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु वायव प्रत्यक्षं ब्रह्माश तो